रहो, रहो, रहो, रहो। नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए जैसे कि आप सभी जानते हैं रेडियो मधुबन के स्टूडियो में विशेष मेहमान जब आते हैं तो हम लोग आप सभी के साथ रूबरू कराते हैं और आज हमारे साथ प्रयागराज तीर्थ स्थान से आए हुए हैं कवि सुरेश जी हमारे साथ हैं और आप आध्यात्मिक, सामाजिक और बहुत सारे अलग अलग प्रसंगों पर विशेष कविता पाठ करते हैं और विशेष विषय विशे लेकर भी आप बात करते हैं तो निश्चित तौर पे आज हम लोग जो हैं कविताओं को तो सुनेंगे ही साथ में कविताओं के साथ जो पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी एक स्पिरिचुअल स्पार्क मिलेगा आपको मैं चाहूँगा कि इस पार्क को आप अपने अंदर जरूर सहमित कर ले ताकि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास हो सके उसकी बढ़ोतरी हो सके तो आप सभी की तरफ से सुरेश जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार मैं कवि सुरेश भाई प्रयागराज से मैं आपको आज का समाज में जो विषय है उसमें आपको ले चल रहा हूँ मैंने लिखा कि चोर को चोर कहना गलत बात है शांति में शोर करना गलत बात है चार दिन का मेहमान हर आदमी खुद को कमजोर कहना गलत बात है आपसी बैर रखना गलत बात है ईर्षा द्वेष रखना गलत बात है भाई जैसी है कोई अमानत नहीं भाई से दूर रहना गलत बात है मित्र से दूर जाना गलत बात है पित्र को भूल जाना गलत बात है चित्र हो आपका गोरा या सांला चरित्र को भूल जाना गलत बात है नियम नियम और संयम से चलते रहो जिंदगी जीने का तो यही सार है जिंदगी दी है प्रभु ने ये शौगात में प्रभु को दिल से बुलाना गलत बात है नमस्कार आप हमारी कविताओं को सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिये और अन्य लीजिए ये हो गई गलत बात मैंने लिखा कुछ अलग बात कि आप खुद में खुशी है अलग बात है आपसे सब खुशी है अलग बात है आप खुद में खुशी है अलग बात है आपसे सब खुशी है अलग बात है, है। जिंदगी कुछ समय के लिए है मिली आप हर पर खुशी है अलग बात है ये खुशी जिंदगी में झलकती भी है ये खुशी आंसुओं से झलकती भी है हाथ में अगर तेरा हाथ उसका रहे जिंदगी जीने की अलग बात है आप खुद में खुशी है अलग बात है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका सुरेश जी बहुत ही सुंदर कविता आपने सुनाया और बड़ा अच्छा लग रहा और मुझे लगता है हमारे सभी श्रोता बंधुओं को भी अच्छा लग रहा है जो उन्हें कहीं ना कहीं जो है एक आध्यात्मिक जो रंग है कविता के माध्यम से मिल रहा है और कहीं ना कहीं जीवन मूल्यों को और रिश्तों को मजबूत करने की जो भावना है इस कविता में हमने सुना तो आइए आगे बढ़ते हैं और सुरेश जी मैं चाहूँगा कि ये जो कविताओं का सिलसिला आपका लिखने का कब से शुरू हुआ कैसे आप इस कविताओं के साथ जुड़े ये कविता का सिलसिला हमारा शुरू हुआ है दो से 2010 से जी जी मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम से जुड़ा हम्म पहले हमारा इसी ग्रस्त जीवन आज भी जीवन है जी जी और मुझे अध्यात्म में इतनी शक्ति मिली कि मैं लिखना चालू किया पहले हम गीत गाते थे विराज की डेट पे कम से कम 400 500 पांच कविताएं हमारी लिखी हुई है मैं मंचों में भी जाया करता हूँ बिल्कुल बड़े बड़े मंचों में जाता हूँ अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन में जाया करता हूँ तो आज मैं मुझे सौभाग्य मिला मधुबन आने के लिए माउंट आबू में तो हमारी दीदी जो थी मनोरमा जी जी जी जी में चलता उन्होंने कहा आप मधुबन रेडियो में जाइये इसलिए मैं यहाँ आया हूँ आपको कुछ संदेश दे दे जो यहाँ नगर और और शहरवासी भी बिल्कुल बिल्कुल लेकिन ये कविताओं का जैसे 2010 की बात आपने कही हाँ तो क्या अपने आप कविताएं निकली या फिर आपने किसी चीज को पढ़ा या था अच्छा अच्छा हमारा शौक था मैं उसी शौक से आज उनको जागृति मिली इस ज्ञान में आने से जी जी हमारा ये और आगे हमारा दृश्य बढ़ता चला गया बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और जिन लोगों को आपने पढ़ा है सुना है थोड़ा सा उनके बारे में बताइए हमें जो अच्छे आपके नज़र में हैं कवि या फिर जो लेखक हैं जिन जिनको आपने पढ़ा है उनके बारे में थोड़ा सा बताइए मैं जिनको पढ़ा हूँ मैं ये आप फिल्म जगत से देखे तो मनोज मुस्तरी को मैं फॉलो करता हूँ और हमारे कवि हैं वीरेंद्र कुशमाकर जी जो लखनऊ सचिवालय हमारे मित्र हैं एक राजेंद्र शुक्ला जी हैं जो प्रचार थे थेक्चरर तो ये हमारे मित्र हैं एक ठाकुर लाहबादी हमारे मित्र हैं ये सब बड़े कवि हैं और सुरेंद्र शुक्ला जी को मैं सुना करता हूँ इनको सबको सुन करके हमारे तरह प्रेरणा आई तो हम भी अपनी कविताओं का सिलसिला जारी किया नहीं। नहीं। और आज मैं समाज में या किसी मंच का संचालन करना हो अधिकतर मंच का संचालन भी करता रहता हूँ और तो इसलिए हमारा ये सिलसिला आगे बढ़ता गया और जो आप पूछना चाहें बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूंगा कि एक और सुंदर कविता जो है हमारे श्रोता बंधुओं को सुनाइए मैं सुना रहा हूँ दीवारे चार होती अच्छा मैंने लिखा कि दीवारे चार होती है मगर छत एक होता है यू बातें चार होती हैं मगर सच एक होता है पहुंचना है अगर मंजिल में चाहे हम जिधर भटके मगर सचखंड की दुनिया का पथ भी एक होता है दीवारें चार होती है मगर छत एक होता है आज उलझा हुआ इंसान है झूठी पहेली में कोई उलझा हुआ है दोस्त में कोई सहेली में नहीं बचती किसी के घर में अफसुख चैन की बंसी, चाहे जितना बड़ा करोड़पति हो, नहीं बचती किसी के घर में अफसुख चैन की बंसी, क्योंकि हर घर में एक दूजे से मत होता है दीवारे चार होती है मगर छत एक होता है आज इंसान भल इंसान से क्यों दूर होता है सगा भाई सगे भाई से क्यों दूर होता है भरी दुर्भावना इंसान में है कूट कर भीतर यही कारण में बेटा माँ बाप से भी दूर होता है दीवारें चार होती है मगर छत एक होता है और लास्ट लाइन लिखा मैंने कि आज मर रहा इंसान रातों दिन कमाता है मगर फैशन की दुनिया में नहीं संतोष पाता है उलझ जाता है जब अपने ही कुछ उल्टे विचारों में वही इंसान फिर इंसान से हैवान होता है दीवारें चार होती है मगर छत एक होता है यो चार होती है मगर सच एक होता है पहुंचना है अगर मंजिल में चाहे हम जिधर भटकें मगर सचखंड की दुनिया का पथ भी एक होता है दीवारें चार होती है मगर छत एक होता है बहुत बढ़िया बहुत सुंदर चलिए बहुत ही सुंदर सुरेश जी आपने आध्यात्मिक कविता सुनाई आशा करूंगा हमारे सभी श्रोता बंधुओं को अच्छा लग रहा है और सुरेश जी मैं चाहूंगा कि आपका प्रोफेशन क्या है आप बिजनेस क्या करते हैं थोड़ा सा वो भी स्वीट हाउस का काम है जी प्रयागराज से 40 किलोमीटर दूर शंकरगढ़िया है चित्रकूट का बॉर्डर हमारा है यूपी एम का बॉर्डर है मैं प्रयागराज से जुड़ा हूँ दीदी मनोरमा जी हमारे आदर्श का।, का काम है स्वीट हाउस का दो हमारी दुकानें हैं सुरेश स्वीट एंड पनीर हाउस नाम से अच्छा, अच्छा। मैं बिजनेस मिठाई करता हूँ मैं चार भाई हूँ परिवार में अभी हमारी जिंदा पिताजी नहीं है एक बहन जो है ब्रह्मा कुमारी है मेरा सौभाग्य है एक बहन ब्रह्मा कुमारी है उनका भी हमारे इस जीवन की भूमिका में बहुत बड़ा अमूल उनका था बिल्कुल से से अच्छा, अच्छा। से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में आप मिठाई का जो बिजनेस है वो आप करते हैं और बिल्कुल चित्रकूट के पास में आपका ये पूरा प्रयागराज से चालीस किलोमीटर दूरी पर है और निश्चित तौर पर यहाँ पर आने के बाद आपको भी अच्छा लग रहा होगा इतनी दूरी से बहुत अच्छा लग रहा सर जी जी जी अब मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा सर जो भी उत्तराखंड में बादल फटा जी जी जी जी जो त्रासदी हुई तो लोग एक दूसरे से अनबन बने रहते हैं है और दूरियां बना बैठे रहते है तो मैं उस अनबन को तोड़ने के लिए आज समाज में आपका आदेश हो तो सुनाऊंगा बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए हमें अच्छा लगा हमें मैंने देखा की ये कविता में कि जिंदगी कब कहाँ रुक जाएगी विश्राम के, के लिए भले हमसे हो नाराज हम ही बोल देते है हम ही बोल देते जिंदगी कब कहाँ रुक जाएगी विश्राम के, के लिए भले हमसे हो नाराज हम ही बोल देते हैं बंद है प्यार की खिड़की जुबा भी बंद है उनके आज हम प्रेम की खिड़की को फिर से खोल देते हैं हम ही बोल देते हैं जिंदगी कब कहाँ रुक जाएगी विश्राम के लिए भले हमसे वो नाराज हम ही बोल देते हैं दूसरी लाइन लिखा कि चलो अच्छा हुआ कुछ दूरियां थी पर वो अपने हैं। कभी कभी लोग दो चार साल ही बोलते बिल्कुल बिल्कुल मैंने लिखा कि चलो अच्छा हुआ कुछ दूरियां थी पर वो मैं अपना पन दिखा कर आज उनसे बोल देते हैं, मिटा दूरियां दिल की मोहब्बत की निगाहों से आज हम दिल का रिश्ता दिल से फिर जो जोड़ लेते हैं हम ही बोल देते हैं। ही बोल है जिंदगी कब कहाँ रुक जाएगी विश्राम के लिए भले हमसे हो नाराज हम ही बोल देते हैं तीसरी राह लिखा रमेश जी मैंने कि हमें सब कुछ पता है जिंदगी की नाव कागज की हमें सब कुछ पता है जिंदगी की कागज की नाव कागज की चलो हम ज्ञान गंगा की नदी में छोड़ देते हैं क्योंकि कागज की नाव अगर पानी गंगा में डाले भूल जाएगी हमें सब कुछ पता है जिंदगी की नाव कागज की चलो हम ज्ञान गंगा की नदी में छोड़ देते हैं लगेगी या किनारे या भंवर में डूब जाएगी ये धारा है बहुत गहरी hmm. लहर भी खूब आएगी मगर चिंता नहीं पतवार है प्रभु के ही हाथों में उन्हीं के नाम से इस नाव को हम छोड़ देते हैं हम ही बोल देते हैं <laughs> जिंदगी कब कहा रुक जाएगी विश्राम के लिए भले हमसे वो नाराज हम ही बोल देते हैं और लास्ट लाइन रमेश भैया मैंने लिखा की कौन देखा है कल की बात हम परसों की करते है hmm. कौन देखा है कल की, की बात हम परसों, हम परसों की करते, करते हैं।, हैं यही अज्ञानता है बात हम बरसों की करते हैं मगर हम जानते हैं जिंदगी पल भर का खेला है ये मेला है झमेला है मगर सुंदर ये मेला है मेला भी ये सुंदर भी है कौन <स्की> <स्की> <स्की> देखा है कल की बात हम परसों की करते हैं यही अज्ञानता है बात हम बरसों की करते हैं मगर हम जानते हैं जिंदगी पल का खेला है ये मेला है झमेला है मगर सुंदर ये मेला है इसी मेले में उनसे आज हम कुछ बोल देते हैं भले हमसे हो नाराज हम ही बोल देते हैं जिंदगी कब कहाँ रुक जाएगी विश्राम के लिए भले हमसे हो नाराज हम ही बोल देते हैं तो किसी से अनबन रहना किसी से ना बोलना के लिए। उम्शंति। उम्शंति। जी, काफी अच्छी आपने बता दिया और बहुत ही सुंदर अध्यात्मिक कविताओं को आपने हमारे श्रोताओं तक पहुँचाया है और निश्चित तौर पर आपकी कविताएं जो है कहीं ना कहीं एक उदास चेहरे पे जो है खुशी लाने का काम कर रही है और जहाँ पर दूरिया बनी है वो नज़दीकियाँ बनाने का काम भी कर रही है तो जाते जाते मैं चाहूँगा प्रयागराज में रहते हो तो प्रयागराज के बारे में बताइए वहाँ की खूबसूरती के बारे में प्रयागराज खूबसूरती में तो आज अभी आपने देखा है कि पहले बार से महाकुंभ में एक विश्व रिकार्ड बना कि जहाँ तीन किलोमीटर का जाम इधर जबलपुर तक इधर नागपुर तक हमारे मधुबन आप मधुबन से कुछ भाई लोग गए कानपुर से लौट आए <laughs> आप ने संदेश दिया कि आप बिल्कुल मत बताइए प्रयागराज की खूबियां हैं जहां की पूरे विश्व में एक ऐसा मेला संगम त्रिवेणी जिसे कहते हैं जहां गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है सबसे आकर्षण दर्शन वही होता है कि लोग दूर दूर से आते थे यही पूछते थे तो संगम कहाँ है संगम कहाँ भटकते चले आ रहे हैं मुंबई से महाराष्ट्र से कहाँ से लोग आ रहे हैं बधवा में एक लेटे हनुमान जी है वो बहुत आकर्षण का केंद्र है और प्रयागराज हमारा पूरे सब नीरथ बार बार प्रयागराज एक बार एक बार बड़ा बहुत ही दर्शनीय स्थल है और साधु संतों की नगरी तो है ही है पवित्र भूमि है तो इसलिए प्रयागराज में हम लोग जब आते हैं तो वहाँ पर दीप दर्शन मिलता है और हनुमान जी है गंगा जी मेन जी संगम का बहुत बड़ा महत्व प्रयागराज में अच्छा अच्छा हाँ संगम का उसके बाद जहाँ बगल जो चित्रकूट आपसे बता रहे हैं वहां से करीब अस्सी किलोमीटर है जहाँ पर राम ने पूरा जीवन बिताया जब बर्वास हुआ तो पूरा चित्रकूट में ही बिताया वहाँ पे हमारे बगल जो बैठे है रामकृष्ण जी साठ महीने चित्रकूट में राम ने बिताया है वहाँ के आप रहने वाले ये प्रयागराज से खूबसूरत चलिए बहुत ही सुंदर बात आपने प्रयागराज के बारे में बताया सुरेश जी एक राम पर आपकी कविता है शायद आपको याद हो तो अगर वो सुनायेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा हाँ तो दोस्तों मैं आपको दो रोटी पे एक कविता सुनाने जा रहा हूँ मैंने लिखा कि दो रोटी दोपहर को खाता दो ही रोटी शाम को फिर भी माया के चक्कर में भूल गया तो राम को दो रोटी दोपहर को खाता दो ही रोटी शाम को फिर भी माया के चक्कर में भूल गया तो राम को सोच जरा इस जग में बंदे आए थे किस काम को और जिसने तुम्हें जहाँ में भेजा भूल गया उस राम को दो रोटी दोपहर को खाता दो ही रोटी शाम को अब फिर भी माया के चक्कर में भूल गया तू राम को जिसको अपना तू समझता है जिस पर तू रात दिन मरता है ये तो कागज़ के टुकड़े हैं न तेरे काम को क्यों भूल गया तू राम को दो रोटी दोपहर को खाता दो ही रोटी शाम को और फिर भी माया के चक्कर में भूल गया तू राम को जिस देह पे नाज तू करता है ये तो मिट्टी का ढेला है जिस देह पे नाज तू करता है ये तो मिट्टी का ढेला है जिसको अपना तू समझता है कुछ पल के लिए ये वो मेला है अब वो पल भी तुझको पता नहीं कब जाएगा विश्राम को क्यों भूल गया तू राम को दो रोटी दोपहर को खाता और दो ही रोटी शाम को और फिर भी माया के चक्कर में भूल गया तू राम को तीसरी लाइन है कि रोटी शरीर ये खाता है तू अजर अमर अविनाशी है रोटी शरीर ये खाता है तू अजर अमर अविनाशी है तेरा तो कुछ भी यहाँ नहीं तू परम धाम का वासी है तू जान बूझ देख रहा है अपने इस अंजाम को क्यों भूल गया तू राम को दो रोटी दो दोपहर को खाता और दो ही रोटी शाम को और फिर भी माया के चक्कर में भूल गया तू राम को और लास्ट टाइम लिखा कि अब गफलत मत कर जीवन से चलना है निषाम को अब रहना नहीं किराए के घर में चलना है अपने धाम को अब सुबह शाम तो सुमिर ले बंदे एक प्रभु श्री राम को क्यों भूल गया तू राम को दो रोटी दो दोपहर को खाता और दो ही रोटी शाम को अब फिर भी माया के चक्कर में भूल गया तू राम को ओम शांति सुरेश चंद केशर वानी सुरेश भाई ओम शांति वाले शंकरगढ़ प्रयागराज सुरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही सुंदर आप राम पर यह गीत सुनाया बड़ा आनंद आ रहा था ऐसा लग रहा था बस सुनते जाए सुनते जाए जी चलिए जाते जाते मैसेज क्या देना चाहेंगे जाते जाते बिल्कुल बिल्कुल और उस गीत के हमने लिखा है की आज इस सृष्टि में जिसको दृष्टि नहीं मिली उसको सारी सृष्टि बिता रहे इसे गीत लिखा था बहुत अच्छा गीत है आखों का ये दो मोती नगीना लगे और ऐसा जीना भी क्या जिस में जीना लगे mm. हमारे पूरे शरीर में ये दृष्टि का बहुत भगवान ने जिसे दिया है जी जी, जी. इस पर मैंने गीत लिखा कि आंखों का ये दो मोती नगीना लगे और ऐसा जीना भी क्या जिस में जीना लगे तो दोनों मोतियों में हरी नाम को बसा ले जिंदगी इस भंवर से तर जाएगी डूबे ना कहीं भी भग वान को बसा ले जिंदगानी इस भंवर से तर जाएगी हा सफर जिंदगी का हसीना लगे और ऐसा जीना भी क्या जिस में जीना लगे ये आंखों का नगीना लगे और ऐसा जीना भी क्या जिस में जीना लगे सासों का ही खेल है तेरी जिंदगानी कब ये पूरी हो कहानी कोई जाना जाना तो पड़ेगा एक दिन आएगा बुलावा जानता है हर कोई पर मानना बात सत्य है पर सही ना लगे और ऐसा जीना भी क्या जिस में जीना लगे ये आखों का नगीना लगे और ऐसा जीना भी क्या जिस में जीना लगे और आखिरी संदेश है कि कर ले तैयारी अब ना कर होशियारी जाना परे ससुरारी यही खेल है हाँ आएंगे बुलाने पिया जाना ही पड़ेगा यही सजनी सजन का सुनो मेल है कि उनसे न कह देना की जीना लगे ऐसा जीना भी क्या जिस में जीना लगे ये आंखों का दो मोती नगीना लगे ऐसा जीना भी क्या जिस में जीना लगे इसी गीत के साथ मेरा लास्ट संदेश है कि कभी जी चाहता है इस बस्ती से निकल जाऊं कभी कभी जी चाहता है इस बस्ती से निकल जाऊं मगर फिर सोचता हूँ कि निकल कर फिर कहा जाऊं जिधर भी देखता हूं, हर तरफ झूठा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही प्यारा सा गीत और संदेश आपने दिया आशय करूंगा हमारे सभी श्रोता बंधुओं को बड़ा अच्छा लगा तो चलिए मित्रों आशय करूंगा की आज के इस एपिसोड में जहा सुरेश कवि जी को आपने सुना और माँ मन से अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर फिर से आप सभी की तरफ से जी का बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते खमा गणित जय हिंद जय भारत ओम शांति